भिक्षु गीता श्रीमद भागवत महापुरा श्री कृष्ण ने अपने परम उद्धव जी को एक भिक्षु के प्राचीन आख्यान के माध्यम से मनोजय के उपाय समझाए हैं यदि दुर्जन लोग मन को क्षुब्ध करने वाले आचरण भी करें तो भी मुक्षु मनुष्य को उद्वेलित न होकर उन्हें पूर्ण क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि सुख अथवा दुख का कारण कोई और नहीं अपितु तो मन ही है यही मोह आसक्त मन जीव को कर्म बंधन में डालता है इस मन का किसी भी प्रकार एकाग्र होकर भगवान में लग जाना ही परम योग है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से विधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से विधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा तुम मन लगाकर उसे सुनो एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है प्राचीन समय की बात है उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी वह बहुत ही कृपण कामी और लोभी था क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर जाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था उस धन से वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ पड़े उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया उद्धव जी उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया कुछ चोर चुरा ले गए कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया कुछ समय के फेर से मारा गया कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगी इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई उसका मन खेत से भर गया आंसुओं के कारण गला रुध गया परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उटकट वैराग्य का उदय हो गया अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा हाय हाय बड़े खेत की बात है मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया वह न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं जैसे थोड़ा सा भी कोड सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वही निरंतर परिश्रम भय चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है चोरी हिंसा झूठ बोलना दंभ, काम क्रोध गर्व अहंकार भेद बुद्धि वैर अविश्वास स्पर्धा लंपटता, जुआ और शराब ये पंद्रह अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं बात की बात में सौहार्द संबंध तोड़ देते हैं लाख डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं यहां तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है मैं अपने कर्तव्य से चुट हो गया हूं मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन और बल पौरुष खो दिया विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं हो ना हो अवश्य ही वह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे इस जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें अभी निराश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि राजा खटवांग ने तो दो घड़ी में ही भगवद धाम की प्राप्ति कर ली थी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी इसके बाद वह शांत होकर मौनी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही उसने अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश वश्म कर लिया वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था उद्धव जी वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झपट ले जाता कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन रुद्राक्षमाला और कंथा ही लेकर भाग जाता कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देता कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखलाकर फिर छीन लेते जब वह अवधूत मधुकरी मांगकर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत्र विसर्जन कर देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी को तरह-तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे बहुत पीटते कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता कोई कहता इसे बांध लो बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते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 यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चय है कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता उसे कभी ज्वर आदि के कारण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 मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है सचमुच यह मन बहुत बलवान है इसी ने विषयों उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक राजस और तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं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 सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है इसका आक्रमण असह्य है यह बाहरी शरीर को नहीं हृदय आदि मर्म स्थानों को भी बेधता रहता है इसे जीतना बहुत ही कठिन है मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं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 इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता यह तो उसके चित्त का भ्रम है यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझमे ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है यह भिक्षुक का गीत क्या है मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है वह कभी सुख दुख आदि द्वंदों के वश में नहीं होता उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है